महाभारत आश्चमेधिक पर्व वैष्णव धर्म पर्व अध्याय बयानवे धर्म ब्रह्म हत्या के समान पाप का अन्न दान की प्रशंसा का जिनका अन्न वर्जनी है उन पापियों का दान के फल का और धर्म की प्रशंसा का वर्णन युधिष्ठिवाच इदम में तत्पतवर शेषतः हिंसा यो मृत्यो ब्रह्मत्याम अवाप नुआ युधिष्ठ ने पूछा भगवन मनुष्य ब्राह्मण की हिंसा किए बिना ही ब्रह्महत्या के पाप से कैसे लिप्त हो जाता है इस विषय को पूर्णतया ठीक ठीक बताने की कृपा कीजिए श्री भगवान वाच ब्राह्मणम स्वायमा भिक्षाथम मृत्यु मुरुजा पश्चात श्री भगवान ने कहा राजन जो राज ब्राह्मण को स्वयं ही भिक्षा देने के लिए बुलाकर पीछे इनकार कर जाता है उसे ब्रह्म कहते हैं मध्यस्थसेप्र्य यो योनुचानस्य भारत मृत्यु भृत दुर्बुद्धि भरत नंदन जो दुष्ट बुद्धि वाला पुरुष मध्यस्थ और ब्रह्मविता ब्राह्मण की जीविका छीन लेता है उसे भी ब्रह्मघाती कहते हैं प्रक्षिपे क्रोध तमाहुर ब्रह्म घातक जो क्रोध में भर कर किसी आश्रम घर गांव अथवा नगर में आग लगा देता है उसे भी ब्रह्म कहते हैं गोकुलस्य गोकुल्त जला वसुधाधि विघ्न तमा घातक पृथ्वीनाथ प्यास से तड़पते हुए गोसमुदाय को जो पानी के निकट पहुँचने में बाधा डालता है उसे भी ब्रह्म कहते हैं यह प्रवृत्ता सम्यक शास्त्र वीकृत दोषीयत्यहन अभिज्ञा तमाहुर्ब्रह्म घातकम जो परम्परागत वैदिक श्रुतियों और ऋषि प्रणीत सच्छास्त्रों पर बिना समझे बुझे दोषारोपण करता है उसे भी ब्रह्म हत्यारा कहते हैं चक्षुषा वापिन पंगोर्वापि जट हरे दियय यस्त सर्वस्व तमाहुर् ब्रह्म जो अंधे पंगु और गूंगे मनुष्य का सर्वस्व हरण कर लेता है उसे भी ब्रह्म घाती कहते हैं गुरु तम कृत्य हुंकृत्य अतिम्य चाशनम वर्तते यस्तु मूढ़ात्मा तमाहुर् ब्रह्म जो मूर्खता गुरु को तू कहकर पुकारता है हूंकार के द्वारा उनका तिरस्कार करता है तथा उनके आज्ञा का उल्लंघन करके मनमाना बर्ताव करता है उसे भी ब्रह्म कहते हैं तमा ब्रह्म घातकम जो दीन मनुष्य किंचित प्राप्त वस्तुओं को ही अपने लिए सार सर्वस्व समझता है और उनके नाश से जिसकी दुर्दशा हो जाती है ऐसे मनुष्य का जो पुरुष सर्वस्व छीन लेता है उसे भी ब्रह्मघाती कहते हैं सर्वे युधिष्ठिवाच सर्वेशान ये विप्राह विप्राहरो तम युधिष्ठिर ने पूछा भगवन जो दान सब दानों से श्रेष्ठ माना गया हो उनको बतलाइए सुरश्रेष्ठ जिन ब्राह्मणों का अन्न खाने योग्य न हो उनका परिचय दीजिए श्री भगवान्न उन्नमे प्रशंसा ब्रह्म पुरस्थ समूत न न भविष्यति श्री भगवान ने कहा राजन ब्रह्म आदि सभी देवता अन्न की प्रशंसा करते हैं अतः अन्न के समान धान न कोई हुआ है न होगा अन्न मजस्करोकेण प्रतिष्ठिता अभोजाया राज्यमा भूधब क्योंकि अन्न ही इस जगत में बल देने वाला है तथा तो अन्न के ही आधार पर प्राण टिके रहते हैं राजन अब मैं उन लोगों का परिचय दे रहा हूं जिनका अन्न ग्रहण करने योग्य नहीं माना गया है ध्यान देकर सुनो दीक्षितस्य कलरस्य कृद्धस्य अनकृतस्य च अविसप्तस्य पाषण शांतस्य पाकभेदकरस्य च चिकित्सक दूत से तथा चोषोजन उग्रन्न सूतकान्न चुद्रोच्छेषमेव विश्व भोक्त पतिता यज्ञ में दीक्षित गर्य क्रोधी षठ शापग्रस नपुंसकोजन में भेद करने वाले चिकित्सक दूत उच्छिष्ट भोजी वर्ण शंकर तथा अशोच में पड़े हुए मनुष्य का अन्न शुद्ध के जूठन शत्रु का अन्न और जो पतित का अन्न माना गया है उसे भी नहीं खाना चाहिए तथा चम चा पिशुस्यान यज्ञविक्रय से तथा शैलूषं तंतुवायान्न कृतघ्न चंबषक निषादा रंगावतर्कर्णकर्तुर्ण सेक्रयिणस्त सूताजुत मिश्र अनिर्दान प्रता गणिका तथा इसी प्रकार चुगलखोर यज्ञ का फल बेचने वाले नट और कपड़ा बुनने वाले जुलाहे का अन्न एवं कृतज्ञ का अन्न अम्ब निषाद रंगभूम में नाटक खेलने वाले सुनार बीणा बजाकर जीने वाले हथियार बेचने वाले सूत शराब बेचने वाले वैद्य धोबी स्त्री के वस में रहने वाले क्रूर और भैंस चराने वाले का अन्न भी अग्राह्य माना गया है जिनके यहाँ मरना सोच के दस दिन न बीते हो उनका तथा वेश्याओं का अन्न नहीं खाना चाहिए राजान नम तेज आदत् शुद्रान्नम ब्रह्म वर्चसम आयुष वर्णकारा यश्चर्मा राजा का अन्न तेज का शूद्र का अन्न ब्राह्मणत्व का सुनार का अन्न आयु का और चमार का अन्न सुयस का नाश करता है गणा गणिका चोके किसी समूह का और वेश्या का अन्न भी लोक निंदित माना गया है वैद्य का अन्न के के के पति का का अन्न अन्न समान समान एवं ब्याजखोर माना गया है इसलिए उसका त्याग कर देना चाहिए थ भुक्त मत्या भुगतवा प्राजापत्यम चरे दिज यदि अनजान में इनका अन्न ग्रहण कर लिया गया हो तो तीन दिन तक उपवास करना चाहिए किंतु जानबूझकर एक बार भी इनका अन्न खा लेने पर ब्राह्मण को प्राजापत्य व्रत का आचरण करना चाहिए च दाना चलिष्णु पाण्डव तत्व जलद तृप्तिमा सुखम्क्षय पाणु अब मैं दानों का यथार्थ फल बतला रहा हूं। सुनो जल दान करने वाले को तृप्ति चक्ष दीर्घमाय तिल का दान करने वाला मनुष्य मन के अनुरूप संतान दीप दान करने वाला पुरुष उत्तम नेत्र भूमि देने वाला भूमि और स्मरण दान करने वाला दीर्घ आयु पाता है गृह दोप्य दो रूपमोत्तम वासो दाल ओक्यम अश्विशाल स्व गृह देने वाले को सुंदर भवन और चांदी दान करने वाले को तम रूप की प्राप्ति होती है वस्त्र देने वाला चंद्र लोक में और अश्व दान करने वाला अश्विनी कुमारों के लोक में जाता है अन्युहम थोद गोलोकम स्नुत ऐश्वर्य अभ्य प्रद गाड़ी धोने वाले बैल का दान करने वाला मनोनुकूल लक्ष्मी को पाता है और गोदान करने वाला पुरुष गोलोक के सुख का अनुभव करता है सवारी और सैया दान करने वाले पुरुष को स्त्री की तथा अभयदान देने वाले को ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है धान सौख्यम ब्रह्म दो सर्वे सामे नाम ब्रह्म दान ब्रह्मदानम विशिष्यते धान्य करने वाला मनुष्य शास्व सुख पाता है और वेद प्रदान करने वाला पुरुष परब्रह्म की समता को प्राप्त होता है वेद का दान शबदान में श्रेष्ठ है वास्वाज वस्त्र हिण्य भोगनाद योजित प्रतिगृण्ण्ति दच ताव भर्गम नरकम च विपरीत जो सोना पृथ्वी गौ अश्व बकरा वस्त्र सैया और आसन आदि वस्तुओं को सम्मान पूर्वक ग्रहण करता है तथा जो दाता न्यायानुसार आदर पूर्वक दान करता है वे दोनों ही स्वर्ग में जाते हैं परंतु जो इसके विपरीत अनुचित रूप से देते और लेते हैं उन दोनों को नरक में घिरना पड़ता है अनृतम न बधेत विद्वा तपस्तवास्मेत नवेद विप्राण न दत्वा परिकीर्त विद्वान पुरुष कभी झूठ न बोले तपस्या करके उस पर गर्व न करे कष्ट में पड़ जाने पर भी ब्राह्मणों का अनादर न करे तथा दान देकर उसका बखान न करे यज्ञों नृत्य न छरती तपति आयुर्विप्रावमान धानम तो परिकीर्तना झूठ बोलने से यज्ञ का क्षय होता है गर्व करने से तपस्या का क्षय होता है ब्राह्मण के अपमान से आयु का और अपने मुंह से बखान करने पर धान का नाश हो जाता है एक प्रजाते जंतुक अप्रमते एक भुंगते एक दुष्कृतम जीव अकेले जन्म लेता है अकेले मरता है तथा अकेले ही पुण्य का फल भोगता है और अकेले ही पाप का फल भोगता है मृतम शरीर काठ लोट समितु विमुखा बांधव आजानते धर्म बांधव मनुष्य के मरे हुए शरीर को काठ और मिट्टी के ढेले के समान पृथ्वी पर डालकर मोह फेर कर चल देते हैं उस समय केवल धर्म ही जीव के पीछे पीछे जाता है अनागता कार्याण कर्त गणयते मन शारीरक समुद्देश्य स्मृत नूनमंत तस्माहायस्तु धर्म संचिनुयात्रा धर्मेण ही सहाये न तमस्तरते दुस्तर मनुष्य का मन भविष्य के कार्यों को करने का हिसाब लगाया करता है किंतु काल उसके नाशवान शरीर को लक्ष्य करके मुस्कुराता रहता है इसलिए धर्म को ही सहायक मानकर सदा उसी के संग्रह में लगे रहना चाहिए क्योंकि धर्म की सहायता से मनुष्य दुस्तर नरक के पार हो जाता है अन्य ते निर्विष जिन्होंने अधिक जल से भरे हुए अनेक सरोवर धर्मशालाएं कुएं और सुंदर पौसले बनवाए हैं तथा जो सदा अन्न का दान करते हैं और मीठी वाणी बोलते हैं उन पर यमराज का जोर नहीं चलता दाक्षिणात्य प्रति में अध्याय समाप्त